ने ने का खंडन दियास राजस्वती ने किया उस समय मसूदन मधुसूद में रहते थे कब जब सिद्धि ग्रंथ लिखने के बाद वृंदावन गए और उस समय अद्वैत सिद्धि का खंडन उनको लिखकर के लिखाया गया और अद्वैत सिद्धि का खंडन जिसने लिखा है वो मधुसूदन सरस्वती का छात्र था शिष्य संयक था व्यासराज तीर्थ से और छात्र मधुसूदन सरस्वती का हुआ और उनसे पढ़ करके फिर अद्वैत सिद्धि का कर खंडन करके उनको दिखा दिया न्याय से खंडन है तो फिर मधुसूद ने कोई प्रतिवाद नहीं किया उन्होंने बोला हम स्वयं कृष्णा परम कि तत्व हम न जाने हम स्वयं इसको मानते हैं वो बिल्कुल इसके बाद उन्होंने कितना पुरस्कृत किया वृंदावन में गोपाल मंत्र का सत्रह या कुछ ऐसा बहुत अनुष्ठान किया बहुत पुरस्तरण किया है का है कि का है? के कहे जाते हैं के। तो कई पुरस्त किए तो उनको श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन उनको हुआ मधुसूदन सरस्वती को इससे समझ लेना चाहिए जो है ना ये शंकर वेदांत जो तर्क वितर्क का जाल है इससे आगे भी कुछ ईश्वर की आधार शेष रह जाती है और ये ध्यान रखना चाहिए मधुसूदन सरस्वती का जीवन स्वयं देखिए उससे स्वयं जो है ना इसके बाद बहुत बड़े वेरानते थे बहुत पढ़ा बहुत पढ़ाया और एक श्लोक प्रसिद्ध का वो आप जानते होंगे क्या है हमको तो याद ही कुछ ऐसा नहीं है स्वराज साम्राज्य लब्ध दीक्षा डोंगरी महाराष्ट्र कथा में बोलते रहते थे चलो हम आपको याद दिलाना हम बता देंगे अभी स्मृति में नहीं आ रहा है उनका एक श्लोक है दासी के नाप ही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 तो आगे भी कुछ साधना है तो भगवत दर्शन के लिए साधना बाद में उन्होंने की उनको कृष्ण का प्रत्यक्ष वृंदावन में अब अपना पाठ देखेंगे कौन वेदांति से नहीं नहीं ये ये माधु संप्रदाय के थे दुई कहे जाते है मध्वाचार के परंपरा के थे हाँ नैयिक नहीं थे मध्वाचार्य की परंपरा के थे अभी मिलती है न्यायृत नहीं न्यायामृत का हाँ मिल जाएगी उधर मिल जाएगी बंगलोर में न्यायामृत का खंडन है अद्वैत सिद्धि न्यायामृत अद्वैत सिद्धि दोनों चौखम्बा से मिल जाती है अद्वैत सिद्धि का खंडन न्यायामृत तरंगणी है तो न्यायामृत तरंगणी मिल जाएगी आप पता करें में मिल जाएगी कहीं उनका उनका विरोध था इसीलिए खंडन किया हाँ विरोध था सिद्ध छात्र थे उनके सिद्धांत को लेकर मतभेद था यहाँ संक्रांत में क्या है कि ज्ञान होने के बाद में कुछ ईश्वर रहता ही हाँ। नहीं क्या वो ऐसा नहीं मानते थे इसलिए मतभेद हो गया इसलिए ये एक कल पाठ आया था ब्राह्मण की रक्षण रक्षिता से वैदिको धर्मा है तो ब्राह्मण तो यहाँ जो तहत्य है तो गुण वचन ब्राह्मणादि करमण क्या ऐसा सूत्र है क्या है यही है गुरु ब्राह्मणादित सूत्र क्या बोलो याद है किसी को नहीं सूत्र पूरा बोलिए किसी को याद नहीं तो कैसे काम चलेगा हम को लूप होते नहीं। नहीं। ये भाव में प्रत्यय करने वाला सूत्र में बता रहा कर्मणि ऐसी आने ना दोनों बचन ब्राह्मणा कर्म ऋष तो ध्यान देना क्या है ना क्या भाव भाव में भी होता है कि ये तवा प्रत्यय तल प्रत्यय और से प्रत्यय ये किसमें होते हैं भाव और कर्म में दोनों में होते हैं भाव और कर्म में दोनों में होते हैं तो प्रसंगानुसार यहाँ पर जो तवा प्रत्यय है उसको कर्म भी लेना पे कर्म और भाव दोनों में त्वातल प्रत्यय होते हैं तो यहाँ पर आप कर्म भी प्रत्यय लेंगे तो ब्राह्मण हो जाएगा ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण का कर्म क्या है वेदाध्यन वेद का अध्ययन अध्यापन यज्ञ होम ये सभी जो कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं तो यही लेना है कि की ब्राह्मण के कर्म वेदाध्यन आदि की रक्षा होने से वैदिक धर्म रक्षित रहता है प्रसंगानुसारिक कर्म ही लेना उसके ठीक है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 तो करते हुए से, से ज्ञात होते हैं इसलिए ऐसा कहा है क्या बोला कहाँ ज्ञान रूप है है ना जी ज्ञान ज्ञान रूप का मतलब ज्ञान ज्ञान रूप का क्या मतलब है ज्ञान शंकर वेदांत में आत्मा को ज्ञान रूप माना जाता है ज्ञान रूप का मतलब क्या है ज्ञान ज्ञान आत्मा है ज्ञान अब वो ज्ञान ही सबको प्रकाशित करता है ज्ञान ही सबको प्रकाशित करता है ज्ञान सबको प्रकाशित करता है जिससे ज्ञान घटादी विषय को प्रकाशित करता है इसका मतलब क्या है कि ज्ञान से ही हम घटादी विषयों को जानते हैं हम प्रसंगानुसार है। तो सब समझा देंगे आपको है ना? सब समझा देंगे दे प्रसंगानुसार दे ज्ञान रूप करते ज्ञान और ज्ञान के रहने से जड़कूटी ज्यागृति होती है आत्मा को जब ज्ञान कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है वो जड़ नहीं है जड़ कोता है चेतन पदा जड़ को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 है ना पर अन्य देधा से विलक्षण है फिर भी वो इतना तो है अन्य देधा से फिर भी विलक्षण है ये पाठ देखेंगे करना है, है गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों ने अनेक आचार्यों ने ये कौन लिख रहा है शंकराचार्य लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है की पहले भी गीता के अनेक व्याख्याकार हुए है बोल रहे है ना ये आ, पहले भी बहुत व्याख्याकार हुए है गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों ने विवृत पदकार से, से, से अभी एक युक्ति बताया था पर थोड़ा सा एक श्लोक लिख लीजिए तो, तो आपको मालूम हो जाएगा पदक मालू है मालूम है फिर तो जरूरत तो नहीं बोल छेदा। पर तीज़ी तीज़ी है बोल देना परत छेगा सब जानते हैं आँ। तो आप छेप ऐसी समा रहना एक ऐसा पार्ट है ना और एक पार्ट ऐसा है आप छेपो ऐसी समान रहना दोनों मालूम है आपको नहीं तो फिर लिख लो इसको लिख लो जब जल्दी जल्दी एक व्यक्ति बोल दे सब लिख ले जो आप जानते हैं उसको पहले लिख लो जो जानते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, है? तो दूस, दूसरा लिखो फिर हरि मालूम है ना तो दूसरा लिख लेना पहली पंक्ति तो दोनों की मिलती है पहली पंक्ति वही लिखो यथावत पदच्छेद पदार्थो तिर विग्रहो वाक्य योजना क्या है पदच्छेद पदार्थोक् विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्थ समाधान नहीं आक्षेपोथ समाधान आक्षेपोथ समाधानम हुआ क्या हुआ आक्षेपोथ समाधान हाँ खंड नहीं खंडाकार अर्थ आकार है ना नक्षेपोथ समाधानम व्याख्यानम सर्विधम स्मृतम व्याख्यानम सर्विधम स्मृतम ऐसा भी पाठ है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 एक से क्या फिर बोला कृत अधिक और फिर सनात और सनातन सात और क्या है एक होती है वृत्ति तो विग्रह ध्यान देना सब्ज में होता है विग्रह भी सब्जी में होगा जैसे कि यहाँ पर राम तो इसका विग्रह क्या है रमंतर योगी ना विग्रह किसे कहते हैं विग्रह किसे कहते हैं नहीं हमारे पास में कोई नहीं था अरे हाँ, हाँ, हाँ, आप कुछ नहीं करते थे हाँ, हम तो, आप तो की थे, लिखा है हाँ? आप यहाँ नहीं आए थे समाज में अब पिछले साल तो समाज पर आया था मैंने घूमने से आया था कोई नहीं किया था हमें तो सब लिखाया बिगरे किसे कहते किसे कहते सब बताया चलिए वृत्त्या तो बोध तो वाक्य विग्रह विग्रहा लघु में ही है ना लघु में भी आप लोग याद नहीं करते ना कि वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है वृत्ति कौन कौन है कृष्ण सब ठीक है एक कृष्ण तो वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है जिसे वृत्ति प्रथम क्या है कृष्ण तो कृष्ण से क्या लेना है कृदंत जैसे तो राम ये कृतंत वृत्ति है ना हुँ. इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या है बोलो रमनते योगीनो अश्विन हाँ रमनते योगीनो अश्विन ये जो वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य है तो इसी वाक्य को क्या कहेंगे विग्रह इसी वाक्य को कहेंगे विग्रह समझ रहे और तर्जित से क्या लेना है सबितान्त तो सब्जांत वृत्ति जैसे क्या है आपका आदित्य आदित्य सद वृत्ति है तो इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलिए आप अध्येय अत्यम क्या है अधिट्या अधिट्या तो अधिथे क्या हो गया विग्रह हो गया और समास है ना जैसे राजकृषा इसका विग्रह बोलना है यहाँ पे तो ये समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य विग्रह हो गया और सनातन के धातु जैसे है ना ये सनातन के धातु वृत्ति है इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलना तो तो तो हो गया, हा? और एक शेष पिकरू पिकरु है ना, तो एक शेष वृत्ति है इसके अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य बोलना, माता क्या? तो ये पांच और के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या कहलाता है विग्रह कहलाता है विग्रह समझते तो करने शेष वृत्ति आती है लिया हुआ है विग्रह हो तो गया और वाक्य हो जिन तो क्या हुआ पद हो गया और पद का अर्थ हो गया और क्या हो गया विग्रह दिखरे हो गया, गया। और वाक्य योजना एक मिनट इसमें क्या हुआ पदच्छेदेद और फिर पदार्थ और इसके बाद क्या ले इसमें वाक्यर्थ वाक्यर्थ से ले सकते हैं या विग्रह वाक्यार्थ से क्या ले सकते हैं नहीं नहीं एक मिनट बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ फिर वाक्य योजना का क्या करना चाहिए अन्वय जो वाक्य योजना दिया हुआ है ना तो वाक्य योजना का इस समझे वाक्य ये अन्वय करके वाक्यांश क्या अन्वय करके वाक्यांश वाक्यार ले सकते हैं इस कार्य अन्वय भी ले सकते हैं वाक्यांश भी ले सकते है वाक्यात ठीक है इस कार्य वाक्य योजना का समा वाक्याथ है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 गीता के अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक आचार्यों के द्वारा पद छेदेप और समाधान इस प्रकार व्याख्या करने पर भी उन्होंने जो व्याख्या लौकिकाई ही अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थत्व में गृह माणव उपलब्ध लौकिकाई का अर्थ ही सामान्य मनुष्य ही सामान्य मनुष्यों के द्वारा या सामान्य मनुष्यों को अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थ समझते हुए देखकर गृह जानते हुए या समझते हुए उपलब्ध का अर्थ है देखकर तो वो कैसा है अत्यंत विरुद्ध एक शब्द के अनेक अर्थ समझते हैं और वो कैसे अनेक अर्थ है अत्यंत विरुद्ध एक श्लोक के जब अनेक अर्थ होंगे तो अत्यंत विरुद्ध होंगे क्या क्योंकि भगवान तो विरुद्ध अर्थों को नहीं कह सकते हैं गीता है? में भगवान विरुद्ध अर्थों को नहीं कह सकते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 तो अब जब विरुद्ध अर्थ को समझ रहे हैं तो फिर एक नई व्याख्या करनी पड़ेगी अहम कार्य में अपने विवेक से अर्थ का निर्णय करने के लिए संक्षेप से व्याख्या करूंगा ठीक है लग जाएगा समझते हुए या जानते हुए उपलब्ध देखकर देख किसने देखा ये हाँ की मैं अपने विवेक से अर्थ का निश्चय करने के लिए संक्षेप से व्याख्या करूंगा तुमकी लग जाएगी तस्से अस से ये पूर्व में सदर अविष्करण आय में किसको लिया है गीता शास्त्र को अब इसके पहले वाक्य साथ तरिद गीता शास्त्रम गीता शास्त्रम था ना तो वही ये यहाँ भी तस्त ये सरुणाम में पूर्व का परामर्शक है तो पूर्व में कहे गए पूर्व में आया था ना तरंग गीता शास्त्रम इसे तस्त शब्द का प्रयोग कर दिया कि इस गीता शास्त्र का संक्षेप में परम प्रयोजन संक्षेप में परम प्रयोजन संक्षेप में परम प्रयोजन क्या है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 तथ से क्या लेना है निश्रेस त्या लेना है और वह नि कैसा निश्रेयस्त कारण संसार की अत्यंत निवृत्ति रूप निश्रेय सर्वकर्म संसूर्वकर्म त्यागूर्वक निर्म से होता है आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म का अर्थ होगा निवृति रूप धर्म आत्मज्ञान निष्ठारूप धर्म का निवृत्ति रूप धर्म और आत्मज्ञान निष्ठा का अर्थ है यहाँ पर निवृति या ज्ञान योग आत्मज्ञान निष्ठा का निवृत्ति या ज्ञान योग हाँ तो ज्ञान योग रूप आत्मज्ञान निष्ठा का निवृति अथवा ज्ञान योग तो किससे होता है कि निवृति रूप धर्म से होता है अथवा ज्ञान योग से होता है और उसके पहले क्या करना पड़ेगा तो सर्वकर्म त्याग पूर्वक पूर्व में हो क्या होना चाहिए सभी कर्मो का त्याग क्या होना चाहिए यह संस में संन्यास पद और वह मोक्ष सभी कर्मों के त्याग पूर्वक निवृत्ति रूप धर्म से होता है या वह मोक्ष सभी कर्मों के त्याग पूर्वक ज्ञान योग रूप धर्म से होता है ठीक है होगा ज्ञान योग से और कैसा ज्ञान योग सभी कर्मों के त्याग त्यागपूर्वक सभी कर्मों के संन्यासपूर्वक जो निवृत्ति रूप धर्म होगा उसी से क्या होता है मोक्ष होता है फिर गीता शास्त्र में प्रवृत्ति रूप धर्म को क्यों कहा कर्म तो प्रवृति रूप धर्म है तो कहते हैं कि वो अंताकरण की शुद्धि के लिए उपयोगी है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 जैसे श्रीमद भगवद गीता महाभारत का एक भाग है वैसे अनुता भी महाभारत का एक छोटा सा भाग है तो अनुता में कहा है, अच्छा, क्या है? सुपर्याप्ता ब्रह्मणा परवेदने ब्रह्मणा परवेदने एक अर्थ है की परवेदने पर का अर्थ है यहाँ पर स्वरूप साक्षात्कार ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए क्या ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए पद के स्वरूप की ध्यान देना ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए धर्म सुपर्याप्त है कौन सा धर्म निवृत्ति रूप धर्म कौन सा धर्म हाँ ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने में वह निवृति रूप धर्म में सुपर्याप्त है निवृत्ति रूप धर्म का अर्थ हुआ धर्म या तो ज्ञान योग की ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार करने में ज्ञान योग पर्याप्त है ज्ञान योग से क्या होता है ब्रह्म के स्वरूप का होता है पर्याप्त कहा है इसका मतलब और किसी की आवश्यकता नहीं।, नहीं है लग जाएगा तत्रयु, किम और, और तत्रदी उत्तम चाकिम का अर्थ कर लेना और तत्रयु कर्थ वहां पर ही अन्यपि का अर्थ अन्य विषय भी कहा गया है तत्र से ले लेना उसी महाभारत में ने? या उसी अनुग्रीता में कि उसी महाभारत में अन्य अन्यक्तम अन्य विषय भी कहा गया है ये अनुग्रीता गीता, गीता प्रेस्ट से मिलती है गीता पंचरत में ऐसी नाम की कोई पुस्तक है, <गीक>। है? उसी में अनुग्रीता है और अनुग्रीता उसी में दी हुई है दिया है उसमें गीता प्रेस्त से ले सकते हो वहाँ देखना ये नई गर्मी वाला है या नहीं देख के बताना तत्व अन्य उत्तम उसी महाभारत में अन्य विषय कहा है या अन्य भी कहा है अन्य क्या है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 ना है, ना करना शुभ और अशुभ दोनों के साथ है कि जो शुभ नहीं जो शुभ नहीं करता है और अशुभ भी नहीं करता है शुभ नहीं करता है और अशुभ भी नहीं करता है फिर तो करता तो कुछ नहीं है फिर किंचित किंचिंत है, कि कुछ भी चिंतन ना करते हुए कुछ भी चिंतन ना करते हुए तुष्णिन करते चुप चाप एक आसन लीना सात की एक आसन आसन करते आधार आधार से लेना यहाँ पर सर्वाधार है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 तो पहले उपयोग है कर्मो का धर्म का पहले उपयोग है बाद में उपयोग नहीं है आगे देखना ज्ञानम सन्यास लक्षणम सन्यास लक्षणम में यहाँ पर दूबरी समास है कि सन्यास लक्षणम ये क्या संन्यासणम यद सन्यास लक्षणम सन्यास लक्षण है जिसका उसे कहते हैं संन्यास लक्षण सन्यास लक्षण किसका है ज्ञान का ज्ञान का लक्षण है संन्यास और सन्यास से पर भाष्यकार के अनुसार लेना है तो में सन्यास का है ना पहले में त्याग ठीक है सन्यास से पर क्या लेना है सर्व में okay. क्या और में त्याग ये चतुर्थ आश्रम में ही संभव है ऐसा भी भाष्यकार आगे देते है में त्याग कहाँ संभव है संयास आश्रम में संभव है ऐसा आगे सब आएगा आपका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 था था था नहीं सन्यास नहीं नहीं आश्रम से ही है शंकराचार्य का क्यूँकी सर्व कर्म त्याग जो वैदिक कर्मों का त्याग यदि संन्यास से पहले कर दिया जाएगा तो प्रत्युवाय का भाग्य होगा पाफल लगेगा नहीं, नहीं यहाँ तो शंकराचार्य को तो वही लेना है चतुर्थ आश्रम वाला ही लेना है इनको लेना है ज्ञानेश्वरी मैं नहीं जानता हूँ इन्होंने तो वही लिया है लेकिन वैसा संभव तो है नहीं क्यूँकी उपनिषद के ऋषि जो है ना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 तो ज्ञान के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है यह है कि सन्यास आश्रम में दूसरा प्रपंच कम हो जाता है तो ज्यादा समय मिल जाता है तो चिंतन करने के लिए इतना लाभ है लेकिन आजकल सन्यास में और ज्यादा प्रपंच बढ़ा लिया है लोगों ने साम बड़ी गृहस्पो तो इसे तो ये शंकर तो तो ऐसा मानते है ना शंकर ऐसा मानते है अच्छा आग्रह भी बहुत है शंकर का इसमें बहुत आग्रह भी उनका इसमें है तो यहाँ पर सन्यास लक्षण यश से तद सन्यास लक्षण सन्यास किसका लक्षण है ज्ञान का और सन्यास से क्या लेना है कर्म सन्यास क्या लेना है हाँ तो कर्म सन्यास लेना है और वो सन्यास आश्रम में ही संभव है है ना सर्वकर्म क्या संन्यास्रम में संभव पहले नहीं कर सकता है अच्छा करने के साथ करेगा नहीं नहीं स्मृति का है ज्ञान ज्ञान हाँ शुद्ध हा, को ज्ञान नहीं देना चाहिए कह रही है शंकराचार्य ने उत किया वे नंत उत्तम अर्जुनम अर्जुना क्या ई अफी कर, कर, कर कहाता शास्त्र क्या अंत्य और अंत में यहाँ गीता शास्त्र में भी अर्जुन के लिए भगवान ने कहा है अर्जुन के लिए भगवान ने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 तो वैसा ये है आपसे सस्ती बात नहीं सब बहुत बातें लिखते हैं लोग देखना तो क्या गी इस गीता शास्त्र में भी अंत में अर्जुन के लिए कहा है अर्जुन के लिए किसने कहा है श्री कृष्ण ने क्या सर्वधर्मान परिच्य मामे कम शरण कर धर्माने नकार है अजय अच्छा, हमारे नहीं दिया है इस सभी धर्मो को छोड़कर धर्मांत लेना है यहाँ पर प्रवृत्ति रूप धर्म शंकर भाषा के अनुसार सभी धर्मों को छोड़कर सभी प्रवृत्ति रूप धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाए तो यह भी क्या है शंकराचार्य करतेचार्य करते ने ज्ञान किया है मधुसूद सरस्वती इसको नहीं मानते मधुसूद सरस्वती तो लिखते है शंकराचार्य ने इसका ज्ञान में, में उपसंहार माना गीता का ठीक है मोहम्मद सूदन सरस्वती कहते हैं कि स्पष्ट मामेकम स्वरणमरण श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है तो गीता का तात्पर्य तो भक्ति योग में है ज्ञान योग में नहीं है पर तो भाष्यकार ने ज्ञान योग में तात्पर्य माना है तो क्यों गये बरा कहा कि हम बरा के हम बेचारे इसको क्या समझें ऐसा कह करके उन्होंने असहमति व्यक्त किया है शंकर भाष्य से की हम क्या समझें मतलब तो अपना निष्कर्ष तो बता दिया भक्ति योग में तात्पर्य है भाष्यकार ने ज्ञान योग में जो सात्पर्य माना तो के वाका ऐसा कह करके असहमति व्यक्त कर दी मतलब तो कैसा असहमति व्यक्त की और वेदान स्वामी जो तो शंकराचार्य को तमसी बुद्धि का उदाहरण लिखते हैं अधर्मम धर्म मिथि या क्या है अधर्मम धर्म मिथि मन्य थे तमसावृता सर्वाता बुद्धिशा पार्थ तमसी जो अधर्म को धर्म मानती बुद्धि और जो तमोगुण को आवृत जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सभी अर्थों को विपरीत जानती है वह बुद्धि तामसी है तो इस स्पष्ट रूप से शरण कहने पर भी उसको ज्ञान करना योग बिल्कुल तामसी बुद्धि का उदाहरण है ये विपरीत बुद्धि हो रखी है ऐसा वेदांतिक ने लिखा है लोकमान तिलक सबसे आगे जाते हैं बोले ना ज्ञान न भक्ति दीतागत किसमें है तो अर्जुन ने क्या किया इसका उद्देश्य सुझे बात है लोकमान तिलक कैसे अर्जुन ने जो किया है उसी को देख लो आप तो उनका अपना अलग व्याख्यान है और दूसरे आचार्य कहते हैं कि जो है ना भगवान की आज्ञा का पालन करना ही परम भक्ति है तो भगवान ने उनको युद्ध में लगाया भगवान की आज्ञा का पालन करना भक्ति ही है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है तो खुद भक्ति है वो तो सब तस्मास पर्व में सुखाले उस मामुषमत तुम तो भगवान की आज्ञा का पालन किया गया कर इससे तो मैं आपकी वचनों का पालन करूँगा तो सबका अपना अपना है प्रसंगानुसार देखते रहना है यहाँ शंकर भाषा पढ़ाना है एक आधी बात दूसरे भी कहीं हम बता देंगे ये और रामानंद भिन भिन अलग अलग दो व्यक्ति है दोनों का मत एक ही है रामानुज के ग्रंथ जो है से पूर्ण है रामानंद के सुबोध है रामानंदाचार्य के ग्रंथ सरलता से विषय समझना है तो अच्छा है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 और शंकराचार्य भी बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े तार्किक थे किसी से कम नहीं थे और प्रथम आचार्य शंकर महिमा भी अपनी जगह बहुत है अब देखेंगे यार यहाँ देखेंगे कहा गया पाठ अभ्युदयार कि जो अभ्युदय के लिए होने पर भी अभ्युदय का चार्थ है लौकीिकुंड तो प्रवृति रूप धर्म में मोक्ष के लिए है क्या किसके लिए है अभ्युदय के लिए कि जो अभ्युदय के लिए होने पर भी अभ्युदय के लिए कौन है प्रवृत्ति रूप धर्म यह प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो अभ्युदयार्थ अति कि जो प्रवृत्ति रूप धर्म में अभ्युदय के लिए होने पर भी प्रवृत्ति रूप धर्म मोक्ष के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए है अभ्युदय के लिए जो प्रवृत्ति रूप धर्म मोक्ष के लिए होने पर भी वर्ण आसमान उद्देश्य की वर्ण और आसमो को उद्देश्य करके विधित है मतलब अमुक वर्ण वाला अमुक कर्म करे है ना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 और जो है ना गन्धर्व किन्नर देवताओं में भी कई जातिया है सिद्ध देवताओं में भी कई कोटिया है कुछ सिद्ध कहे जाते हैं कुछ यक्ष कहे जाते हैं अलग अलग हैं। तो देव आदि के स्थान क्या है स्वर्ग आदि लोग देव आदि के स्थान कौन है कि स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु कौन है प्रकृति रूप धर्म कौन है स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु होने पर भी अब है तो स्वर्गादी आदि लोगों की प्राप्ति का हेतु लेकिन इसका मोक्ष में भी उपयोग है मोक्ष का भी हेतु होता है कैसे तो बताते हैं फलाभि संधि वर्जिता ईश्वरार्पण बुद्ध या अनुष्ठी माना शुशुद्ध है भगवती की वर्जिता का अर्थ है कि फल कामना छोड़ कर या फले कर क्या अर्थ हुआ फल्छा फलेक्षा छोड़कर ईश्वरपण बुद्धि से किए जाने पर फल्छा को छोड़कर कैसे किए जाने पर मतलब फल की इच्छा नहीं है जो कर्म हम कर रहे हैं कि वो भगवान को अर्पित करके कर, कर रहे हैं नहीं? कि फल की इच्छा छोड़ के ईश्वर ईश्वरपण बुद्धि से किए जाने पर अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है कौन अंतरण की शुद्धि के लिए होता है बोलो प्रवृतिरूप धर्मे है ना वही फलेक्षा को छोड़कर किया जाएगा ईश्वरपण बुद्धि से किया जाएगा ईश्वरपण बुद्धि से करेंगे उससे हम अपने फल उसका चाहेंगे नहीं है ना ये भाव रहेगा कि ये कर्म है शास्त्र शुभ कर्म है शास्त्र सम्मत कर्म है तो शास्त्र क्या है भगवान की आज्ञा रूप है तो भगवान की आज्ञा से ये काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं किसी को भी कोई वस्तु दे रहे है तो भगवान को दे रहे हैं तो भगवान की भी वस्तु भगवान को दे रहे है तो बहुत पवित्र भाव से किया जाता है भगवान बुद्धि कर गए है ये फलाभि संधि छोड़कर ईश्वरपण बुद्धि से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 और दोनों ही अच्छे है, है कि रामानुष के ग्रंथों में गहराई गहराई बहुत ज्यादा है समकालीन नहीं नहीं रामानंद बाद के हैं रामानुष पहले के हैं। शंकर के बाद रामानुष के हैं और आचार्य उनके और भी बाद में रामानंद तो काफी बाद के हैं दोनों के सिद्धांतों में भेद नहीं है दोनों को ग्रंथ भी उपलब्ध तो उफ, है जैसे शंकराचार्य का जो उपकार पूरे हिंदू समाज में है हिंदू समाज पूरे हिंदू समाज पर शंकराचार्य का उपकार है क्यूँकी उन्होंने क्या किया है मत का निराकरण करके वैदिक मत की स्थापना की है तो, तो इसलिए क्या है सभी वैद्य हिंदू समाज में उनका सम्मान है शंकराचार्य का और वैसे ही रामानुज का सम्मान भक्ति मार्ग के सभी संप्रदायों में है की उन्होंने भक्ति पक्ष की प्रतिष्ठा की है भक्ति पक्ष की प्रतिष्ठा करने वाले प्रथम आचार रामानुजाचार्य है एक किया था ना। किसका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 तो अंतःकरण भी त्रिगुणात्मक है तो अंताकरण की अशुद्धि क्या है रज और तम रज और तम तो अंतःकरण की शुद्धि का क्या होता है रज और तम से रहित होना जीते जी मतलब अंतःकरण त्रिगुणात्मक है पूर्णतः रज और तम से तो रहित सर्वथा नहीं होगा लेकिन रज तम को बहुत छीण किया जा सकता है सत्य को बढ़ाया जा सकता है और रजतम को छिण किया जा सकता है ये ध्यान रखना तो रजोत्तम ही अंताकरण की अशुद्धि है कि शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य को ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्ति द्वारा कि ज्ञान निष्ठा की योग्यता मतलब ज्ञान योग की योग्यता क्या कहेंगे ज्ञान योग -थे की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ध्यान लेना ज्ञान योग की योग्यता जिसमें होगी ज्ञान योग की ज्ञान योग का मतलब है ज्ञान ज्ञान योग का क्या अर्थ हैं ज्ञान योगा ध्यान रखना ज्ञान ज्ञान निष्ठा का ज्ञान योग ज्ञान योग का होता है ज्ञान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 तो ज्ञान की उत्पत्ति उत्पत्ति का हेतु वही हुआ जो पहले बताया ना क्या प्रवृत्ति रूप की ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने से मोक्ष का हेतु भी संभव होता है ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु कौन हो गया तो फिर मोक्ष का हेतु कौन बनेगा और साक्षात मोक्ष का हेतु कौन होगा और परम्परिया तो कैसे हुआ कि प्रवृत्ति धर्म से अंत शुद्ध तत्व होगा और शुद्ध होने पर क्या होगा ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी और ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होने पर क्या होगा ज्ञानोत्पत्ति होगी होने पर क्या होगा मोक्ष होगा इस प्रकार अरे जो कर्मयोग है प्रवृत्ति रूप धर्म है वो सर्वथा नहीं है उसका मोक्ष में उपयोग क्या शुद्ध सत्व से और शुद्ध अंतरकरण वाले मनुष्य को ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा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 शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य के है ना और शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य के ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होने से मोक्ष की हेतुता का, का भी प्रतिपादन किया जाता है या मोक्ष का हेतु भी संभव होता है ठीक है कौन प्रवृत्ति रूप धर्म क्या इसका फिर वाक्यत ऐसा करना और प्रवृति रूप धर्म और प्रवृति रूप धर्म शुद्ध अंताकरण वाले मनुष्य के ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति के द्वारा ज्ञान और का हेतु होने से मोक्ष का हेतु भी संभव होता है या शुद्ध प्रवृत्ति वाले मनुष्य में ऐसा भी लगा सकते हैं कि जैसा लगाया लगा लेना आगे देखिए तथा इमर्थम अभिसंध है और वैसे इमर्थम एवं अभिस इस अर्थ को ही ध्यान में रखकर इस अर्थ को ही ध्यान में रखकर भगवान कहेंगे आगे कहेंगे क्या ब्रह्म याद आय कर्माणी संयम दरो आगे न्या चाहिए ब्रह्म याद आय कर्माणी संयम दसवा करोटिया की ब्रह्म में जो आसक्ति छोड़ करके और ब्रह्म में कर्म जो कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित होकर करता है वह पाप से लिफामान नहीं होता है जैसे जल में कमल का सत्ता लिपायमान नहीं होता है जो आसक्ति को छोड़े और परमात्मा में कर्मों को अर्पित करके करे ब्रह्म याद आए कर्माणी की ब्राह्मण कर्मण याद आए की परमात्मा में कर्मों को अर्पित करके परमात्मा में कर्मों को हाँ कर्मों को परमात्मा में अर्पित करके करे तो कोई वो व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता है वो कर्म उसके चित्त शुद्धि के हेतु बन जाते हैं योगिना कर्म कुरती संगम तत्व आत्मशुद्ध संगम तत्व है आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्ध अंताकरण की शुद्धि के लिए आत्मा कर करण आसक्ति को छोड़कर अंताकरण की शुद्धि के लिए योगी कर्म करते हैं योगी हाँ वो भी कर्म करते हैं तो इस प्रकार अंताकरण की शुद्धि में उपयोग है इवम द्वि धर्मम यह दो प्रकार का धर्म है कौन प्रवृति रूप और विवृत्ति रूप यह दो प्रकार का धर्म से प्रयोजन की मोक्ष जिसका प्रयोजन है अच्छा ऐसा दो प्रकार का धर्म कौन-कौन तो साक्षात मोक्ष होगा प्रवृत्ति रूप धर्म से परम्परिया तो होगा लगेगा मतलब मोक्ष रूप प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म क्या होगा मोक्ष रूप प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म क्या अविधेय रोतम परमाख्यम परम है कि परम है तो परब्रह्म तो एक में होना चाहिए फिर समस्त पद है अविधेयतम कर है यहाँ पर अविधेय भूत अविधेय भूत कर अविधेय मतलब विषय विषय ज्ञान रूप कर् ज्ञान होता है वैसे अविधेय भूत होता है अविधेय अर्थ यहाँ पर लेना विषय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 मोक्ष रूप प्रयोजन वाला या दो प्रकार का धर्म है तथा से विषय भूत या विषय रूप को विशेष रूप से व्यक्त करने वाला अभिव्यंजन का से व्यक्त करने वाला अथवा प्रतिपादन करने वाला तो ये ये गीता शास्त्र किसको व्यक्त कर रहा है परमार्थ सत्व को और नहीं परमार्थ तत्व वासदेव नामक परक तो एक वस्तु हो गई ना परमार्थ तत्व वास्देव नामक परक धर्म तो एक हो गया और किसका कर रहा है दो प्रकार के धर्मो का तो दो प्रकार के धर्म में का प्रयोजन क्या है मोक्ष लगाइए मोक्षरूप प्रयोजन वाले इन दो प्रकार के धर्मों का क्या खंडन कर लेना निश्रेयस प्रयोजनम इवम द्वितम धर्मम क्या मोक्षरूप प्रयोजन वाले ये दो प्रकार के धर्म तथा अविधे गोतम तथा विषय परमार्थ तत्व वासदेव तो नामक परब्रह्म का विशेष रूप से, से प्रतिपादन करने वाला कर या विशेष रूप से व्यक्त करने वाला कौन गीता शास्त्र प्रकट करने वाला या प्रतिपादन करने वाला कौन ये गीता शास्त्र किसका शिक्षा प्रतिपादन करता है दो प्रकार के धर्मों का हो प्रतिपादन करने वाला और ये गीता शास्त्र का है तो विशिष्ट प्रयोजन संबंध तथा अविधेय वाला गीता शास्त्र है विशिष्ट प्रयोजन वाला विशिष्ट संबंध वाला और विशिष्ट अविधेय वाला मतलब सामान्य प्रयोजन वाला गीता शास्त्र नहीं है कैसा है ये हाँ असाधारण विशिष्ट अर्थ हैं, असाधारण असाधारण प्रयोजन वाला यह गीता शास्त्र है तो विशिष्ट प्रयोजन, संबंध और अविधेय वाला अविधे विषय है तो प्रियोजन आप समझिए यहाँ पर यहाँ प्रयोजन क्या है विष्रेय प्रयोजन क्या है यहाँ तो विशिष्ट प्रयोजन वाला गीता शास्त्र है विशिष्ट प्रयोजन क्या है मोक्ष मोक्ष प्रयोजन वाला गीता शास्त्र है और विशिष्ट संबंध वाला गीता शास्त्र है तो संबंध में देखना ये इस गीता शास्त्र का प्रतिपाद्य क्या हो गया दो प्रकार का धर्म है तथा परमार्थ तत्व वास्तु नामक परम्परा ये गीता शास्त्र का क्या हो गया प्रतिपाद्य और प्रतिपादक कौन हो गया गीता शास्त्र न तो ध्यान देना प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक गीता शास्त्र में क्या संबंध हुआ प्रतिपाद प्रतिपादक भाव मतलब विषय और गीता शास्त्र में क्या संबंध हुआ प्रतिपाद प्रतिपादक भाव अथवा ये अभिव्यंग अभिव्यंजक भाव क्या कह सकते गीता शास्त्र में विशिष्ट प्रयोजन वाला विशिष्ट संबंध वाला और विशिष्ट अविधेय वाला तो अविधेय से लेना है पर विषय अविधेय से क्या लेना है विषय तो बता दिया दो प्रकार का धर्म और वो पर विशिष्ट प्रयोजन संबंध और अविधेय वाला गीता शास्त्र है वाक्यर्थ हो जाएगा मोक्ष रूप प्रयोजन वाले ये दो प्रकार का धर्म क्या समन्वय करेंगे और परमार तत्व वासु और क्या अविधे गुतम परमार तत्व वास्तु पर और विषय भूति और विषय परमार तत्व वासुदेव वासु नामक परम में का विशेष रूप से वर्णन करने वाला या प्रतिपादन करने वाला विशिष्ट प्रयोजन संबंध तथा विषय वाला गीता शास्त्र है इन्होंने देखो अनुबंध में क्या आता है विशेष जिससे अधिकारी और संबंध अधिकारी को नहीं कहा है नहीं। तो अधिकारी को उपलक्षण से समझ लेना अधिकारी यहाँ पर कौन हो, हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा भगवान ने अधिकारी को नहीं कहा कि समय कितना होगा तो घड़ी यहाँ रखना चाहिए अब किसी को वहाँ जाना होता है व्यापार छूट जायेंगे इससे घड़ी हमारे पास रखोगे नहीं दूसरे विद्यार्थी कला सात पढ़ने जाते हैं तो सब का पट छूट जाएगा दो बजे मुखल ही जाते हैं आप तो कल से घड़ी आप यहाँ रखेंगे तो हम आपको पौने दो बजे छोड़ देंगे तो घड़ी हमारे पास है नहीं तो हम देख नहीं पा है। रहे हैं हम इधर उधर नजर डालते हैं ऐसे टाइम के बिना टाइम के मोबाइल है जो तो हमारे मोबाइल में टाइम दिखा रहता है ओम फोन मोन